सार अध्याय दो शरीर के अवयव सूक्ष्म सूक्ष्मशरीरा सप्तदश अवयवानी लिंग शरीर सत्रह अवयवों के लिंग शरीर को ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं अवयवाह तो कर्मेंद्रिय पंचकम वायु कर्मेंद्रियपंचकम च इति पांच ज्ञानेन्द्रिया बुद्धि, बुद्धिमन पाँच कर्मेन्द्रिया और पाँच प्राण शरीर के सत्रह अवयव हैं ज्ञानेन्द्रिया स्रोत तवक् चक्षुर्जिह्वा घ्राण कान, त्वचा, नेत्र जिह्वा तथा नासिका ये पाँच ज्ञानेद्रिया हैं एक आकाश आदि नाम सात्विक अंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्प्य ये ज्ञानेंद्रियां, आकाश आदि भूतों के अलग अलग सात्विक अंश से क्रमशः अलग अलग उत्पन्न होती है बुद्धिर्नाम निश्चयात्मिका अंतकरण वृत्ति अंतकरण की निश्चय करने, करन करन करने वाली वृत्ति को बुद्धि कहते हैं मनो नाम संकल्प विकल्पात्मिका अंतकरण वृत्ति ही अंतकरण की संकल्प विकल्प करने वाली वृत्ति को मन कहते हैं अन्य एव चित्त अहंकार अहंकार्यो अंतर्भाव इन बुद्धि मन में क्रमशः चित्त एवं अहंकार का समावेश है अनुसंधन अनुसंधानात्मिका अंतकरण वृत्ति ही चित्तम अंतकरण की खोज या स्मरण करने वाली वृत्ति को चित्त कहते हैं अभिमात्मिका अंतकरण वृत्ति ही अहंकार अंतःकरण की मय रूप अभिमान करने वाली वृत्ति को अहंकार कहते हैं एते पुनः आकाश आदिगत सात्विक अंशेभ्यो मिलतेभ्य उत्पद्य ये मन बुद्धि चित्त अहंकार आकाश आदि के मिश्रित सात्विक अंशों से उत्पन्न होते हैं एते शाम प्रकाशात्मकत्वात् सात्विक एषा प्रकाशात्मकवात्विकंशकार्यम प्रकाशस्वरूप होने के कारण ये मन बुद्धि आदि सात्विक अंशों के कार्य हैं यम बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय सहिता विज्ञानमय कोशोति ज्ञानेंद्रियों के साथ मिलकर यह बुद्धि विज्ञानमय कोश हो जाती है आयम कर्तित्व भोक्तित्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमान त्वेन इह परलोक गामी व्यावहारिको जीव इति इतिच्यते यह विज्ञान में कोश कर्तित्व भोक्तित्व सुखित्व दुखित्व आदि अभिमान से युक्त होने के कारण यह लोक तथा परलोक में आवागमन करने वाला व्यावहारिक जीव कहलाता है व्यावहारिक अवास्तविक या मिथ्याजीव कहलाता है मन तो ज्ञानेन्द्रिय सहित सन मनोमय कोशो भवती ज्ञानेन्द्रियों के साथ मिलकर मन मनोमय कोष हो जाता है कर्मेंद्रियाणी वाक पाणी पाद पायु उपस्थ आख्या वाणी हाथ पैर गुदा और उपस्थ ये कर्मेंद्रियाँ हैं एतानि पुनः नाम रजो रजोअंशेभ्यो व्यस्तेभ्य पृथक पृथक क्रमेण उत्प्य ये कर्मेन्द्रियाँ भी आकाश आदि भूतों के रजह अंश से क्रमशः आकाश से वाक वायु से हाथ अग्नि से पैर जल से गुदा और पृथ्वी से उपस्थ इस प्रकार अलग अलग उत्पन्न होती है वायव प्राण अपान व्यान उदान समान प्राण अपान व्यान उदान तथा समान ये पाँच वायु कहलाते हैं प्राणो नाम प्राक गमन वन नाशाग्र स्थानवर्ती ऊपर की ओर चलने वाले और नाशिका के अग्र भाग में निवास करने वाले वायु को प्राण कहते हैं अपानो नाम अवाक गमनवान पायु आदि स्थान स्थानवर्ती नीचे की ओर चलने वाले और गुदा आदि स्थानों में निवास करने वाले वायु को अपान कहते हैं व्यानों नाम विश्वक गमनवान अखिल शरीर शरीरवर्ती सभी ओर चलने वाले और पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाले वायु को व्यान कहते हैं उदानो नाम कंठ स्थानीय गमनवान उत्क्रमण वायु हो कंठ में निवास करने वाले और शरीर से निकलकर ऊपर की ओर चलने वाले वायु को उदान कहते हैं समानो नाम शरीर मध्यगत अशित पीत अन्न आदि समीरण कर शरीर के मध्य भाग नाभि में निवास करने वाले और खाए पिए हुए पदार्थों का समीकरण पाचन करने वाले वायु को समान कहते हैं तु तो परिपाकण रस रुधिर शुक्र पुरीस आदि इति यावत् भोजन का परिपाचन और उसका रस रुधिर शुक्र मल पुरीस आदि में परिणित करना समीकरण या विपाकीकरण कहलाता है